केन उपनिषद प्रथम खंड न कर्मणा न प्रजया धन न्यागेन एकके अमृतमानसुपरािखा व्यतीर्ण स्वयंभूत परा पश्यरात्म कशिधीर यदा सर्वे प्रमुच्य काम ये अृद्रिता अत्र ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभ्यः अथवा अतिमुच्य इति अतिच्य इतिन एवं त्याग से सिद्धवादका प्रेत्य अपेत्य शरीरादेत मृत्य निम्नलिखित श्रुतियां भी यही कहती है कर्म के द्वारा पुत्रों के द्वारा या धन के द्वारा नहीं वरन कुछ लोगों ने त्याग के द्वारा ही अमृतत्व मुक्ति को प्राप्त किया था स्वयंभू ब्रह्मा ने इंद्रियों उनकी मूल प्रवृत्ति को बहिर्मुख करके मानो उन्हें मार डाला इसीलिए वह मनुष्य बाहर की ओर ही देखता है अंतरात्मा को नहीं पर अमृतत्व मुक्ति की इच्छा करते हुए किसी धीर व्यक्ति ने अंतर्मुखी दृष्टि से युक्त होकर अंतरात्मा को देखा जब इस व्यक्ति के हृदय में स्थित सारी कामनाएँ चली जाती है तब इस शरीर में ही ब्रह्म की उपलब्धि होती है अथवा अतिमुच्य शब्द का वासना त्याग अर्थ लेने से प्रेत्य का अर्थ होगा कि शरीर से अलग होकर अर्थात मरने के बाद मुक्त हो जाते हैं